विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और आज के इस शो को सजाने के लिए ख़ास एकनाथ नाथ हमारे साथ हैं जो डेक्कन शिक्षण संस्थान में अपनी सेवा दे रहे हैं अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल हैं और काफ़ी समय से शिक्षण संस्थान के साथ जुड़कर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से एक नाथ सर जी का बहुत बहुत स्वागत है एकनाथ बुर मैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में अभी 32 साल से अध्यापक हूं 12 साल मैं शिक्षक था उसके बाद वाइस प्रिंसिपल छह साल और अभी 15 साल में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूं जरूरत नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं जरूरत यह है कि पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ये बात मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं मैं ये बात आज तक कहते आ रहा हूं कि मैं उनको ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पढ़ने में मदद कर रहा हूं मैं जब मैं छोटा था तब से मैंने सोचा था कि मुझे शिक्षक बनना है कोई एक्सीडेंट से मैं शिक्षक नहीं बना हूं बचपन में बहुत दिक्कतें थी पढ़ाई में लेकिन वो सब दरिया पार करके मैं जब बना, तो का, तो बहुत सुनकर और खुशी हो रहा है मुझे और शिक्षा में इतने समय तक आप सेवा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा की शिक्षक और माता पिता ये दोनों का समन्वय दोनों को ही कहा जाता है शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षक जो है कॉपी पेन के साथ पढ़ाते हैं और माँ बाप संस्कार के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बारे में आप अपने विचार जरूर सुनाइए संस्कार होता है वो वहाँ से मिलता है वो एक ऐसी गंगा है जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं बाद में हम समाज में जाते हैं माता हो पिताजी हो अभी पिताजी नहीं रहे मेरे लेकिन उन्होंने जो संस्कार दिए हैं अध्ययन के हो या भगवान के प्रार्थना के हो उस सब के बारे में उन्होंने एक एक करके छोटा छोटा काम करके मुझ पर जो असर हुआ है मेरे दुनिया बना दी है उन्होंने तो उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसा काम तो ये जवन में मैं कैसे भी करूँ कैसा भी करूँ तो उनका जो पुण्य काम है उन्होंने जो मुझ पर संस्कार किए वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता एक बात तो ये, है दूसरी बात ये है कि मेरा ऐसा बढ़ता होगा होना चाहिए कि कौन से भी आगे मेरे ऐसी दुनिया आ जाए कि मैं ऐसे डटे रहूँ उधर कि मुझे ना कहने के लिए शक्ति मिलती है तो उनसे ही मिलती है अच्छे काम के लिए तो मैं सब जगह हाँ बोलता हूँ लेकिन क्या ऐसा काम होता है कि जिसके लिए मैं खड़ा रहकर नहीं मुझे ये नहीं करना है तो मैं ऐसा कहने के लिए जो शक्ति है वो उन्होंने दी है उन्होंने दी है इस शक्ति ये मुझ में आई है इसका मुझे गर्व है मुझसे मुझे अभिमान है कि मैं ना कहता हूँ बुरे काम के लिए तो ये हर हर एक बच्चों में घुसना चाहिए हर एक बच्चों में जाना चाहिए हर एक बच्चों में सीखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है जो भी बुरा काम है जो भी गलत काम है वो गलत काम करने के लिए मैं नहीं आगे बढ़ूँगा ऐसा हर एक बच्चों में मैं संस्कार देने के लिए मेरा जन्म है ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसा ही मैं काम करता हूँ पढ़ने का हो लिखने का हो जरूरत नहीं कि बच्चा कौन से घर का है कौन से धर्म का है कौन से गांव से आया है कौन से कितना ऊँचा है कितना नीचे है क्या है कितना सोशल है ये नहीं देख मेरे सामने जो बच्चा है ना वो भगवान की देन है वो मेरी भाकरी है वो मेरा खाना है क्योंकि उनसे ही मुझे हर रोज की रोटी मिलती है ऐसा मैं समझता हूँ सोचता हूँ उनके लिए मेरा जीवन है तो ये समझकर मैं काम करना चाहता हूँ और किया है मैंने आज तक इसलिए समाज ने बच्चों ने और सभी पेरेंट्स ने भी मुझे अच्छा समझा है उन्होंने पुरस्कार दिए हैं वो मिलते हैं बड़े बड़े बच्चे हो गए अभी 33 साल में ये काम कर रहा हूँ तो ये आते हैं सभी दुनिया के हर एक राष्ट्र में गए हैं वो लोग जब आते हैं तो झुककर मेरे पाँव पड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया में मुझे कितना बड़ा बोनस मिला है जरूरत नहीं हर साल के लिए दिवाली में बोनस मिले यही बोनस होता है वह हर वक्त मिलता है त्यौहार में मिलता है कहीं भी मिलता है कहीं घूमने गया उधर बच्चा दिखता दिखाई देता है स्टूडेंट्स पाँच स्टूडेंट होता है वो मिलता है फ़ोन करता है गले मिलता है पाँव पढ़ता है तो वही बहुत बड़ी सीख दुनिया के लिए बड़े होने की होती है उससे बड़ा होना अलग कोई चीज़ नहीं है ऐसा मैं समझता हूँ बड़े बड़े बुक्स पढ़े होते होते, होते लोगों ने फिर भी एक छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है किताब पढ़ना तो हमारी पैशन है किताब पढ़ना तो हमारा काम है वो धर्म भी है हर एक टीचर ने दर रोज कुछ ना कुछ पढ़े बिना सोना नहीं चाहिए ऐसा मैं खुद को समझकर आगे बढ़ता हूँ और सभी को बताता हूँ सभी बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि डेली पढ़े और अच्छे बने नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबान 90.4 पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और एक नाथ जी ने बहुत ही अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया जैसे कि उन्होंने कहा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है लेकिन इसके साथ में जो प्यार मिलता है जो स्नेह मिलता है रिटर्न में बच्चों का और 33 साल तक इस फील्ड में काम करने के बाद जो बच्चे अलग अलग स्टेट में जाते हैं फिर कभी अचानक से मिल जाते हैं रास्ते में मिल जाते हैं या स्कूल में आके मिलते हैं तो वो एक उनको बोनस की तरह उनको देखते हैं उस, उनको बहुत खुशी मिलती है तो क्यों ना हो ऐसे ही तो खुशी मिलनी ही चाहिए एक शिक्षक होने के नाते बच्चों का प्यार जब मिल जाता है तो खुशी होता है और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया संस्कार की बात में अच्छे काम तो सभी लोग करते हैं करना चाहिए लेकिन कभी कभी आज के समय में बुरे काम के लिए भी बच्चे हाँ बोल देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की समस्या है जो मुश्किल खड़ा कर देता है और वो संस्कार बच्चे में आ जाए कि हर बुरे काम के लिए ना कैसे करें ना कहने की ताकत उसमें आ जाए ये चीज़ें सर चाहते हैं कि बच्चों में आ जाए और ये चीज़ जैसे कि उनके अंदर है उनके पिताजी ने उनको ये संस्कार दिए तो उनके पिताश्री को वो याद कर रहे थे तो मैं चाहूँगा कि पिताश्री को आपने याद किया उनको आज नहीं है लेकिन अगर वो होते तो उनके लिए कौन सा एक गीत आप डेडिकेट करते उसके बारे में बताइए मैं ज़्यादा गीत तो नहीं गा सकता क्योंकि मेरा आवाज़ बचपन में अच्छा था लेकिन बच्चों में रहते रहते इस साल 30 साल में ऐसा आवाज़ हुआ, हुआ है मेरा मुझे पता है कि मैं फोर्थ में था तो मैं वो जो गाने का झुंड होता है बच्चों का उसमें था मैं अच्छी तरह से गाता था ऐ शिव शंकर गिरजातन या धन नायक प्रभु वरा ऐसा कुछ तो गाता था लेकिन आज इतना खराब आवाज़ हुआ है तो मुझे गलत नहीं लगता क्योंकि ये बच्चों के लिए हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है ठीक है ना मेरा आवाज़ खराब हुआ है तो होने दो ना मेरा जन्म ही इसलिए हुआ हुआ है जो केमिकल इंजीनियर होता है तो उनको केमिकल का बात सुनना ही पड़ता है उसको पुपूस का या जो होता है ऑर्गन उसका तो उसकी तो बीमारी हो ही जाएगी इसलिए तो इंजीनियर हुआ है और उसका काम खराब वो होता है तो उस पर तो करना ही चाहिए ना किचन में काम करना है तो किचन लगना ही चाहिए तो लेकिन अभी मैं आवाज़ की दुनिया में हूँ बच्चों की दुनिया में हो तो मुझे बोलना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए या अच्छा सुनना चाहिए अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से समझाना चाहिए मेरे पिताजी के बारे में अभी साहब जी ने कहा कि कौन सा गीत कहेंगे तो भाई मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक थे तो जैसे कि अभंग गाथा तुकार जी की जो संत महामहिम हो गए तो उनकी उन्होंने बहुत बार पढ़ी है जब मेरे माता के साथ उनका झगड़ा होता था वो कभी झगड़ती नहीं माता कभी तो कभी झगड़ा करती थी तो वो मेरे माता के साथ झगड़ा नहीं करती थे वो क्या आभंग उनको पढ़ाते थे बताते थे था उनका तो मेरी माँ बेचारे उधर ही बैठती थी ऐसे ही क्या है भगवान तू आराम बन गए तो मेरा प्रपंच कैसा होगा मेरा संसार कैसा होगा ऐसे उनको चिंता थी लेकिन हम छोटे थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि मेरी माँ झगड़ती है क्योंकि उनको तो संसार चलाना है मेरे पिताजी जो कमाते थे उनके हवाले करते थे और वो देखते थे कि वो करेंगे कैसे करेंगे वो तो पढ़ते थे हमें पढ़ाते थे और तो भगवान की प्रार्थना करते रहते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था वो उससे ही सिकाई मिस्क मिली पिताजी के साथ एक संसार में रहने के कारण एक संस्कार मिले हैं सभी को मैं ये हमेशा कहूँगा कि बच्चे कभी एक्सटर्नल ना बने यानी कि बाहर जाके बाहर से एग्जाम देके पढ़ाई ना करें हर टाइम वो क्लास में हो वर्ग में हो बच्चों के साथ पढ़े जरूरत नहीं कि उन्होंने टीचर्स ने पुस्तक पढ़ाया है उन्होंने समझ लिया है उसके उन्होंने अध्यापन किया है अध्ययन किया है और उसके जवाब दिए हैं और मार्क मिले हो आगे बढ़ गया है ये जरूरी नहीं है तो ज़रूरी यह है हम जो बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो हर एक बच्चा कैसा होता है हर एक दोस्त कैसा होता है हमारे क्लास में 60 बच्चे होते हैं लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं तो लड़की कैसी होती है उनका बर्ताव कैसा होता है वो कौन से घर से आती है वो कैसी बोलती है उनका भिन्न भिन्न स्वभाव कैसा होता है वो समझ लेना चाहिए ये हमारा संसार है ये हमारी दुनिया है ये हमारा देश है ये हमारे देश के बच्चे हैं ऐसा समझकर आगे बढ़ेंगे हम तो हमारी खुद की हमारे देश की बच्चों की बहुत अच्छी उपज होगी बहुत अच्छी समझ होगी और देश के लिए बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे जो संस्कार पूर्ण होंगे जिनको सभी राष्ट्र के बच्चों के लिए एक ऐसी भावना होगी कि मेरे भाई बहन है ये इस राष्ट्र के इस जात के हैं इस धर्म के हैं ऐसा उनके यहां नहीं होना चाहिए नहीं होगा क्योंकि हर एक इकट्ठे आते हैं बच्चे तो भगवान की बच्चे होते हैं भगवान की देन होती है तो उनके यहाँ कोई ऐसी ये नहीं थी, नहीं रहती मत्सर नहीं रहता है तो अच्छा होता है वो आगे जाके बड़े होके ये उनके ध्यान में रहता है यार हम कैसे पढ़े कितने छोटे थे कितना अच्छा काम करते थे हम पढ़ाई में वही ध्यान में रहता है ऐसा ही हमारा समाज बने ऐसा मैं चाहता हूँ माता पिता के साथ ही आगे जाके बच्चे बहुत सारा संस्कार करके आगे जाएंगे तो अच्छा अच्छी पढ़ाई होगी ऐसा मैं समझ लेता हूँ एक सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने घर की बातें और ऐसे कई छोटी मोटी बातें होती हैं हम लोग साक्षी हो बच्चे बनकर माता पिता के इन चीज़ों को देखते हैं और कभी कभी हमें हंसी भी आती है और कभी कभी वो हंसी में कहीं ना कहीं शिक्षा भी समाई होती है शायद हम लोग उन चीज़ों को बहुत गहराई से अगर समझे तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने सुनाया अपना माता पिता का हमें अच्छा लगा मुझे बहुत आनंद आ रहा था तो भाइय इस आनंद को और बढ़ाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी सुनते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मिस कर रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान एकनाथ जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत अच्छी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और मैं उनसे अब ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग वर्तमान समय को देख रहे हैं पढ़ाई में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और पहले जब हम लोग Uh, किताबें बुक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं लेकिन आजकल थोड़ा सा डिजिटल की तरफ लोग जुड़, जुड़ रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि आने वाले समय में बच्चों के पास बैग के बजाय लैपटॉप होगा या फिर डिजिटल डिवाइस होगा और क्लास में भी टीचर और ब्लैकबोर्ड के बजाय डिजिटल स्क्रीन होगा जिसमें आटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो आने वाले समय में जो डिजिटल एजुकेशन की बातें हो रही कितने उपयोगी हैं या इसमें कुछ ड्रॉबैक हो सकता है डॉवेक्ट बुक तो होगा जो हमारे ध्यान में आता है अभी क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि ई हृदय से दूसरे हृदय जाएगा तभी यह अध्यापन की क्रिया बहुत अच्छी होगी और बच्चे पढ़ेंगे कोई टीचर अपनी भाव से अपने मन से अपने हृदय से बच्चों के सामने जाके आँख में आग डाल के किसी विषय का समृद्ध अध्यापन करेगा तो उनके ध्यान में आएगा वो समझ लेंगे अच्छी तरह से वो कदापि ही भूलेंगे नहीं ये संस्कार है अध्यापन के संस्कार होते हैं सब्जेक्ट के संस्कार होते हैं विषय के संस्कार होते हैं सब्जेक्ट में जो यूनिट होते हैं उनके संस्कार होते हो, ये बात हुई मैं हमेशा कहूँगा कि हर एक बच्चों के सामने एक गुरुजी होना चाहिए एक टीचर होना चाहिए जरूरत नहीं कि वो तो पुरुष हो या स्त्री हो जरूरत है कि एक टीचर होना चाहिए क्यों क्योंकि कोई भी डिजिटल काम जैसे कि टेलीविज़न कोई ऑडियो इतना काम नहीं करेगा कि जो टीचर करेगा क्योंकि हर एक बच्चे के प्रति वो जो डिजिटल होता है वो निर्जीव होगा उनको उनमें कोई जान नहीं होगी उनमें दृख होगा श्राव्य होगा वो दिखाई देगा वो फिल्म दिखाई देगा और सब कुछ अच्छी तरह से बच्चों को समझा देगा लेकिन फिर भी बच्चे की हृदय में नहीं जाएगा बच्चे के ब्रेन में नहीं जाएगा वो इतना अच्छी तरह से नहीं जाएगा इसलिए डिजिटल होना भी चाहिए लेकिन हर एक काम के लिए नहीं जैसे कि टीचर को जोग्राफी पढ़ाना है तो भाई यहां जंगल में आग लगी है तो आग लगने के बाद वहां के जानवर वहां के पक्षी जैसे कि पेड़ पौधे कैसे जलते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है और टीचर बहुत अच्छी तरह से बताएगा लेकिन वहां अगर पिक्चर दिखाई दिया वहां ऑडियो विजुअल होगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा इतने तक सीमित है लेकिन उतना फिल्म दिखाए थोड़ा दो मिनट में तो चल सकता है लेकिन हमेशा बच्चे लेके डिजिटल लेगा लैपटॉप लेगा या कोई नोटबुक लेगा और वो प्रेजेंटेशन ही प्रेजेंटेशन देखता रहेगा है। तो हैमर हो जाएगा उनके ब्रेन पे अलग सा असर हो जाएगा क्योंकि उससे वो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि वो वो जीता नहीं है वो एक मशीन है और आम सुनते हैं मशीन से काम होगा तो क्या होगा मशीन से काम करने की आदमी की क्षमता कुछ घंटे की होती है कुछ घंटे की एक या दो कुछ मिनट की होती है बच्चों की तो बहुत कम होती है लेकिन उनको अगर गेम दिया तो उसमें अलग सा परिवर्तन होता है वो आगे जाके बहुत कुछ उसमें फजील काम कर सकते हैं जैसे कि एक गेम में अगर उनकी लत लग गई तो एक से दो दो सौ तीन तीन सौ चार ऐसे गेम बढ़ता ही रहता है और एक घंटा दो घंटा तीन घंटा उनकी आँख खराब हो सकती है उनके ध्यान में नहीं रहता खाना पीने का ध्यान में नहीं रहता पानी पीने की ध्यान नहीं रहता उनको खेलने की ध्यान नहीं रहता सभी उनके आवे वो काम नहीं करते वो वैसे ही बैठे रहता है तो हजम नहीं होता खाना खाना हुआ तो खेलना भी चाहिए बच्चों ने यह बात जरूरी है कि बच्चे ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ग्रहण ना करें या उनके सामने ना बैठे टीचर्स और वो इलेक्ट्रॉनिक्स साधन उनका एक मेल होना चाहिए बच्चों के साथ काम करने का पेरेंट्स ने के भी ध्यान में आना चाहिए कि बच्चों को कितना हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने लाएँ या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं उनको दे दे दें जैसे कि लैपटॉप हो या और कोई सामग्री हो सॉफ्टवेयर हो तो उतना ज़रूरी है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम है जो हम बता नहीं सकते बच्चों को दिखा सकते हैं तो उससे ज़्यादा उनको असर पड़ सकता है उतना ही काम करना ज़रूरी है बाकी बुक्स टीचर का कहना टीचर का समझाना पेरेंट्स का कहना पेरेंट्स का समझाना इसको कोई भी इस दुनिया में पर्याय नहीं है ऐसा मैं कहना चाहूँगा एक नाथ सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और खास बच्चे और पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपने जो बातें बताई कि डिजिटल डिवाइस के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से ऑडियो वीडियो व विजुअल जो है वो चीज़ें कुछ सीमित चीज़ों को दिखाने के लिए सही है लेकिन पूरा ही समय अगर हम उन चीज़ों को देना शुरू करेंगे एजुकेशन ही देना शुरू करेंगे तो उससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और जहां तक हम लोग बातें कर रहे हैं जैसे कि प्रत्यक्ष जो बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों के साथ बैठना बुक्स के जरिए पढ़ाना ये जो है इसका अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं हो सकता दिल से दिल तक बातें जाती हैं वो जो है इलेक्ट्रॉनिक या डिवाइस के माध्यम से ये चीज़ें नहीं होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूंगा सर आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और इंटरनेट से काफी लोग सुन रहे हैं अलग अलग देशों में तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप अभी तो इतना मैं पचास साल का हो गए हूँ मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप सभी को कुछ ना कुछ बताएं मैं लेकिन फिर भी जाते जाते बताऊंगा कि हमारा देश इस बच्चों से बड़ा हो रहा है ये जो हमारे जिस देश में युवक हैं उनको हम ऐसी दुनिया से दूर रखें कि जिससे कुछ खाने पीने की उनको दवा है लत लगे और कुछ ऐसा दुनिया का जो माहौल है जिसमें वो ना जा सके इसलिए बच्चों को अध्यात्म भी पढ़े उनको पुस्तक पढ़ाने की आदत बढ़े उनके साथ ट्रेकिंग करें उनको साथ कुछ ऐसी बातें करें कि वो एक जु, मिलजुल के देश के लिए काम करें देश बड़ा है हम सब बड़े हैं देश के लिए बहुत कुछ करेंगे हम इसमें कोई संदेह नहीं है फिर भी हम सब इकट्ठे आके कुछ अच्छा ऐसा काम करें जिससे हमारे देश का नाम बड़ा हो जाए धन्यवाद एक नाथ सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात में जुड़कर आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और बच्चों के प्रति प्यार और माता पिता के प्रति सम्मान